क्या हुआ हर्षद ने बेहद परेशान होते हुए कहा विक्रांत ने तुरंत ही अपना सिर खिड़की से बाहर निकालकर देखने की कोशिश की उसे काफी दूरी पर आग की भारी लो और धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई पड़ा धमाका बम, बम ब्लास्ट पक्का यह बम ब्लास्ट ही है जैसे बेसमेंट के भीतर हुआ था उसी तरह का ब्लास्ट है यह इस जोरदार धमाके ने एक बार फिर से बेसमेंट के भीतर हुए धमाके की याद ताजा कर दी थी हेलो हेलो अभी तक चिल्लाते हुए अपनी टीम से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था हेलो टीम टू टीम टू मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, क्या तो हेलो, हेलो, हेलो, हुआ? तुम लोग ठीक तो हो? ओह, कुछ सेकंड की शांति के बाद वॉकी टॉकी पर किसी की करहाते हुए सुनाई पड़ी। सर सर, वो सस्पेक्ट की कार में ब्लास्ट हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कार का ड्राइवर आगे के नजारे को देखकर शॉक्ड रह गया डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा आसमान से उठते हुए धुए को देखकर कर वो डर से कांपने लगा ओए क्या कर रहे हो तुम विक्रांत ने गाड़ी के ड्राइवर को धीमे चलने के लिए डांटते हुए कहा लाकर खड़ा कर दिया उसने तुरंत ही गाड़ी के एक्सीटर पर जोर देते हुए गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोगों ने देखा की जो गाड़ी प्रोफेसर की गाड़ी के ठीक पीछे थी वो वहां पर एक पेड़ से भिड़ी हुई खड़ी थी उस गाड़ी के शीशे भी चटके हुए नजर आ रहे थे हालांकि गाड़ी में बैठे हुए पुलिस वालों को ज्यादा चोट तो नहीं लगी थी इस वक्त ये सभी पुलिस वाले तेजी से अपने हाथों में फायर लेकर दौड़ रहे थे ये बम धमाके में जली हुई कार की आग बुझाने के लिए दौड़ रहे थे जिसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि पुलिस कार में से किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था ये लोग भागते हुए जिस कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल आग का गोला बन चुकी थी गाड़ी इतनी बुरी तरह से जल रही थी कि उसमें किसी का भी बचकर निकलना नामुमकिन लग रहा था माय oh गॉड, क्या हुआ? लोकेशन लगभग चलती हुई गाड़ी से उतरते हुए कहा उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मुजरिम के पीछे भागते हुए उसे कभी इस तरह की सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है वो बहुत घबराया हुआ जलती हुई गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा विक्रांत सर हर्षित ने विक्रांत के बिल्कुल करीब जाकर कहा मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर ने पूरा बम उड़ाकर मारने का प्लान बनाया हुआ था आ, हम लोग ही समझ नहीं पाए नहीं अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया उसने तुरंत ही लोकेश की तरफ देखते हुए कहा इंस्पेक्टर साहब आप एक काम कीजिए जल्दी से यहाँ आसपास के एरिया में अपनी एक टीम भेजी वो प्रोफेसर यहीं कहीं छुपा हुआ हो सकता है हा, हा, हा, भेजता बस तुरंत भेजता जलती हुई कार के पास पहुंचे वहाँ पहले से पहुंची हुई पुलिस आग बुझाने का प्रयास कर रही थी गाड़ी जलकर बिल्कुल कोयले की तरह हो चुकी थी इसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था सर सर हमने गाड़ी के भीतर किसी को देखा था घटना के प्रत्यक्षदर्शी रहे एक पुलिस वाले ने विक्रांत से कहा सर जब गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है तब उसमें एक आदमी था गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था और वो पक्का गाड़ी में से भागकर जिंदा बचा हुआ है मैं सच कह रहा हूं तुमने क्लियरली देखा था कि वो आदमी कौन था हर्षित ने तुरंत ही उस पुलिस वाले ऐसी सवाल किया उस पुलिस वाले ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड किया सर धमाका अचानक से हुआ और बहुत तेजी से हुआ हमें कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला बस इतना समझ में आया की उसमे कोई था किस्मत अच्छी थी कि पुलिस के पास फायर एक्सटिंग मौजूद था जिसकी मदद से बहुत कम समय में गाड़ी में लगी आग को बुझा लिया गया कार का अधिकतर हिस्सा तो जलकर राख हो चुका था अब सिर्फ कार का ढांचा ही बचा हुआ था उसके अलावा गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा हुआ था सर जल्दी आइए यहाँ यहाँ देखिये तभी पुलिस के कुछ लोगों ने विक्रांत को इशारा करते हुए कहा विक्रांत भागता उस जली हुई गाड़ी के पास पहुंचा जब विक्रांत ने गाड़ी के करीब पहुंचकर देखा तो यहाँ का नजारा देखकर दंग रह गया उसने जब थोड़ा ध्यान से देखा तो पता चला कि वहां पर गाड़ी के भीतर किसी की लाश बुरी तरह से जली हुई नजर आ रही थी इस को पता चल रहा था कि गाड़ी के भीतर किसी आदमी की जली हुई लाश, पड़ी हुई है। इस जली हुई लाश को देखकर विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई अब जाकर विक्रांत को आज के दिन मिले कोडवट का ध्यान आया आज के दिन विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा पृथ्वी कोडवट दिया गया था और जब भी विक्रांत को ये कोडवट मिलता है तब उसे इस तरह की खतरनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कहीं ये वो तो नहीं है इस जली हुई डेडबॉडी को देखते ही हर्षित ने बड़बड़ाते हुए कहा कहीं ये रणजीत चौधरी की डेडबॉडी तो नहीं है लेकिन वो हर्षित ने कुछ सोचते हुए कहा फिर उसने कुछ पल सोचते हुए कहा लेकिन फिर ये गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा हुआ है अचानक से विक्रांत के दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी होने का ख्याल आया कहीं ये ड्राइविंग सीट वाला आदमी खुद प्रोफेसर खुराना तो नहीं है कहीं प्रोफेसर खुराना ने खुद भी तो सुसाइड नहीं कर लिया हो सकता सोचते अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ है और विक्टिम के साथ खुद को मारना ये तो प्रोफेसर खुराना का प्लान नहीं हो सकता है मुझे जहां तक लग रहा है की ड्राइविंग सीट पर बैठा दूसरा आदमी कोई और ही है ये प्रोफेसर खुराना नहीं है मैं ये कैसे भूल गया अचानक से विक्रांत को याद आया कि वो अदृश्य शक्ति द्वारा दिए जाने वाले डुप्लीकेट टास्क को करना भूल गया आज उसे टास्क पूरा करने का वक्त ही नहीं मिला आज का पूरा दिन उसके लिए इतना व्यस्त रहा कि एक बार भी उसे डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने का ख्याल ही नहीं आया विक्रांत को ज्यादा पछतावा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि तो उसे उम्मीद थी कि डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के साथ ही केस से रिलेटेड कोई ना कोई क्लू जरूर मिल सकता था वैसे भी उसकी रूही से मुलाकात भी डुप्लीकेट टास्क को ही पूरा करने के दौरान हुई थी आज जब विक्रांत को अदृश्य शक्ति का कोड कोडवर्ड दिया गया था तो उस वक्त वो काफी व्यस्त था तब वो तुरंत ही रूही को पकड़कर होटल में लेकर आया हुआ था उस वक्त उसने सोचा था कि डुप्लीकेट टास्क को बाद में वो चेक करके इसे पूरा कर लेगा लेकिन फिर पूरे दिन वो ऐसा व्यस्त रहा कि उसे टाइम ही नहीं मिला वैसे इसमें विक्रांत की पूरी गलती नहीं है अगर पूरे दिन को याद करें तो फिर होटल से लेकर अब तक उसे एक बार भी सांस लेने का मौका नहीं मिला है जब से यह मेडिकोर फार्मा का मर्डर केस पुलिस के मध्य आया है तब से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिला हुआ है न सिर्फ सोलन पुलिस डिपार्टमेंट बल्कि स्पेशल टीम यहां तक के दूसरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस भी इस केस में उलझ रह गई है प्रोफेसर खुराना ने अपने क्राइम से पूरे शहर की नींद उड़ा रखी है इस वक्त जिस तरह का अनुभव सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी कर रहे थे उस वैसा ही अनुभव विक्रांत का भी था इस तरह का खतरनाक केस तो आज तक विक्रांत ने भी कभी सॉल्व नहीं किया था कातिल इतना शातिर है कि पुलिस को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहा है अब तक चार दिन हो चुके हैं इस मर्डर केस को शुरू हुए और अब तक कुल छह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यह प्रोफेसर हासिल करना क्या चाहता है पांच करोड़ रूपये इसने आपके हवाले कर दिया बिल्कुल बेखौफ होकर सबका मर्डर किया जा रहा है अब तो ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर केस कभी पुलिस सॉल्व ही नहीं कर पाएगी ऐसा लग रहा था कि इस केस में स्पेशल टीम को भी कोई सफलता नहीं मिलने वाली है अभी इस वक्त गाड़ी में पड़ी हुई लाश को तो देखकर विक्रांत को यही ख्याल आ रहा था वो राख हो चुकी गाड़ी में पड़े डेड बॉडी के कंकाल को यू ही खड़े होकर निहारे जा रहा था